अतीत और भविष्य में नहीं देखते वही तथागत की परिभाषा है जो ना पीछे देखता ना आगे जो बस यही है इस क्षण में पर्याप्त थे जो इस क्षण से बाहर नहीं जाता जैसे दिए की लोह हवा के झोंके में कपती इधर उधर फिर हवा के झोंके बंद हो गए और दिए की लोह अकंप जलती जब तुम अकंप होते हो तुम यहां होते हो जरा कपे कि या तो अतीत में गए या भविष्य में गए दो ही दिशाएं हैं कपने की अकंप होने की दिशा है वर्तमान तथागत अतीत और भविष्य के अर्थ को नहीं देखते न तो अतीत में कोई सार्थकता है और न भविष्य में कोई सार्थकता है तथागत तथ्य में देखते हैं तथ्य में देखने से ही तथ्य के साथ जुड़ने से जो है उसमें उतरने से सत्य का अनुभव उपलब्ध होता है तथ्य द्वार है सत्य का कल्पना मुक्त महर्षि वर्तमान का अनुपचयी हो अनुपशयी वर्तमान का वर्तमान की, की प्रतीति में वर्तमान के अनुभव में वर्तमान की साक्षात्कार की जो दशा है जो इस समय गुजर रहा है सामने से उसको ही देखता है उसका ही ही होता है अवेयरनेस जागरूकता बस इस क्षण की होती इसे थोड़ा करने की कोशिश करो कठिन है अति कठिन है लेकिन जब सदता है तो सभी कठिनाइयां सहने योग्य थी ऐसा पता चलेगा तब बहुमूल्य हीरा अमूल्य हीरा हाथ लगता है थोड़ी कोशिश करो जो भी तुम कर रहे हो रास्ते पे चल रहे हो तो बस चलने का ही चलने की ही जागरूकता रहे भोजन कर रहे हो तो भोजन करने की ही जागरूकता रहे जिन फकीर बोकजू से किसी ने पूछा कि तुम्हारी साधना क्या है उसने कहा जब भोजन करता हूं तो सिर्फ भोजन करता हूं और जब कुएं से पानी भरता हूं तो सिर्फ कुएं से पानी भरता हूं और जब सो जाता हूं तो सिर्फ सो जाता हूं उस आदमी कहा ये भी कोई साधन हुई ये तो सभी करते बुक जूने का का सभी ये करते होते तो पृथ्वी पर बुद्धि बुद्ध होते सब तथागत होते तुम जब भोजन करते हो तब तुम हजार काम और भी करते हो भोजन तो शायद ही करते हो और ही काम ज्यादा करते हो आदमी भोजन पर बैठा है वो यंत्र भोजन को फेंके जाता शरीर में मन हजारों दिशाओं में भटकता है न मालूम कहां कहां की यात्राएं करता न मालूम कितनी योजनाएं बनाता है तुम रास्ते पे चलते हो जब चलते हो तो सिर्फ चलते हो चलने का तो ख्याल ही नहीं रखते जो वर्तमान में हो रहा है उसको तो देखते ही नहीं उससे तो तुम चूकते ही चले जाते हो और वर्तमान बड़ा छोटा सा क्षण जरा चूके कि गया चूके नहीं कि गया एक शब्द भी उठा मन में कि वर्तमान गया तुमने अगर इतना भी कहा कि अरे वर्तमान को देखूं, वर्तमान गया तुमने इतना भी कहा मन में कि मुझे वर्तमान में जागरूक रहना है तो तुम जब ये कह रहे थे तब वर्तमान जा रहा था जो है वो तो शब्द मात्र से भी चूक जाता है इसलिए भीतर शब्द ना उठे निशब्द रहे तो ही वर्तमान पकड़ में आता है निशब्द रहे और जो क्रिया तुम कर रहे हो उसमें ही पूरी तल्लीनता रहे जैसे यही परम कृत्य इसलिए कबीर ने कहा है कि जो खाता पीता हूं वही तेरी सेवा है प्रभु जो उठता बैठता हूं वही तेरी परिक्रमा है प्रभु खाऊ पी सु सेवा। बड़ी अद्भुत बात कबीर ने कही कि मैं जो खाता पीता हूं वही तुझे मैंने भोग लगा दिया प्रभु और भोग कहां लगाऊं? उठता बैठता हूं यही तेरे मंदिर की परिक्रमा है और परिक्रमा करने कहां जाऊं का अर्थ हुआ कि अगर क्षण को कोई पूरी तरह जिए तो सब हो गया क्षण से चूके कि सब चूके क्षण में जागे कि सब पाया हे ध्याता तू न तो शरीर से कोई चेष्टा कर न वाणी से कुछ बोल और न मन से कुछ चिंतन कर इस प्रकार योग का निरोध करने से तू स्थिर हो जाएगा तेरी आत्मा आत्मरत हो जाएगी यही परम ध्यान ये परम ध्यान का परम सूत्र हे ध्याता तू ना तो शरीर से कोई चेष्टा कर ध्यान के लिए शरीर की चेष्टा का कोई प्रयोजन नहीं वाणी से कुछ बोल न भीतर शब्द को निर्मित कर क्योंकि ध्यान से उसका भी कोई संबंध नहीं और न मन से कुछ चिंतन कर इस प्रकार योग का निरोध करने से तू स्थिर हो जाएगा एक निश्द शून्य भीतर घेर ले उस निशब्द शून्य में जागरण का दिया भर जलता रहे बस शून्य हो और जागृति हो शून्य धन जागृति के ध्यान हुआ ध्यान का यही परम सूत्र है तेरी आत्मा आत्मरत हो जाएगी मां चिट्ठ मां जंप मां चिंत किम होई होरो अप्पा अपमामी रहो इनमेव परम हवे झाणो यही परम ध्यान है इस थोड़ा ख्याल में ले ले कभी बैठे तो बैठे रह जाएं तो बैठने में ही लीन हो जाएं भीतर से शब्दों को विदा कर दे नमस्कार कर ले कुछ चिंतन भी ना करें आत्मा का भी चिंतन ना करें यह भी मत सोचें कि मैं आत्मा हूं शुद्ध बुद्ध हूं क्योंकि वो सब चूकना है ना चिंतन करें ना शरीर की कोई क्रिया में संलग्न हो बैठे हैं तो बैठने में डूब जाएं, और भीतर सिर्फ जागे रहें बस एक ख्याल रखे कि होश बना रहे नींद ना आ जाए अगर ध्यान का किसी चीज से विरोध है तो नींद से और किसी चीज से विरोध नहीं संसार छोड़कर मत भागो घर गृहस्थी छोड़कर मत भागो इससे कुछ लेना देना नहीं सिर्फ नींद को गिरा दो जब मैं कह रहा हूं नींद को गिरा दो तो मेरा मतलब यह नहीं कि रात तुम सो मत जब जागो तो परिपूर्णता से जागो आहिस्ता आहिस्ता चलो उठो बैठो एक बात ख्याल रखो कि भीतर होश को संभाले रखना है अभी नाझुके अभी बार बार खो जाएगा संभालते संभालते आने लगेगा फिर धीरे धीरे तुम पाओगे जब दिन की जागृति में जागरण सत गया तो नींद में भी शरीर तो सो जाएगा तुम जागे रहोगे शरीर तो विश्राम करेगा लेकिन तुम्हारे भीतर एक प्रहरी जागा रहेगा जिस दिन 24 घंटे जागरण सध जाता उसी दिन व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता तो जागने में तो जागना पहले साधो फिर नींद की फिक्र कर लेंगे पहले तो जागने से नींद को हटाओ तुम्हें भी कई दफा लगा होगा कि तुम्हारे भीतर जागरण की कई मात्राएं होती जैसे समझो कि तुम रास्ते पे जा रहे हो और अचानक एक सांप रास्ते से निकल जाए तो तुम चौंक पड़ते हो सांप नहीं निकला था तब तुम किस अवस्था में थे थोड़ी तंदरा थी चले जा रहे थे डूबे डूबे सोए सोए थोड़े थोड़े जागे थोड़े थोड़े सोए सांप सामने आया मौत सामने आ गई एक धक्का लगा एकदम चाक गए एक क्षण को तुम उस अवस्था में आए जिसको महावीर कहते हैं प्रत्येक क्षण की बनाना तुम कार चला रहे थे गीत गुनगुना रहे थे सिगरेट पी रहे थे कि रेडियो सुन रहे थे चले जा रहे थे अपनी धुन में अचानक दूसरी कार तेजी से सामने आ गई मौत का खतरा आया दुर्घटना होने होने को थी बाल बाल बचे उस क्षण एक जोर तुम्हारे भीतर ऊर्जा का उठेगा तुम जाग जाओगे। एक क्षण को लगेगा सब नींद टूट गई खतरा इतना था कि नींद रह नहीं सकती थी मनोवैज्ञानिक कहते हैं खतरे में रस ही इसीलिए कि उससे कभी कभी जागने की झलकें आती लोग पहाड़ पर चढ़ने जाते गौरी संकर हैं, गौरी शंकर चढ़ते हैं खतरनाक है जान जोखिम में डालना लेकिन जब जोखिम होती है तो भीतर जागरण होता है जब जोखिम बहुत होती है तो भीतर बहुत जागरण होता है पहाड़ पर चढ़ने वाले को शायद पता भी ना हो कि वो क्यों पहाड़ पे चढ़ने के लिए पागल हुआ जा रहा है लेकिन मनस्वीत कहते हैं और सदा से ज्ञानियों को इस बात का ख्याल रहा है कि खतरे में लोगों को इसलिए रस है कि खतरे में थोड़ी सी नींद टूटती और जागरण का स्वाद मिलता है लेकिन पहाड़ पर अगर रोज रोज चढ़ते रहे जो पहाड़ पर चढ़ने जाता है उसको तो थोड़ा रस आता है लेकिन नेपाल में जो आदमी दूसरों को पहाड़ पर चढ़ाने का काम करते जिंदगी से उनको कुछ नहीं होता वो अभ्यस्त हो गए वो यांत्रिक हो गया बाहर तो हर चीज ही आंतरिक हो जाती जब तक की भीतर का जागरण ही सीधा सीधा न खोजा जाए जिससे तुम कभी आग जलाते हो अंगारों पर राख जम जाती ऐसी चित्त पर नींद जमी इसे थोड़ा झकझोरना है इसे झकझोरते रहना है अंगारा जलता रहे हे ध्याता न तू तू शरीर से कोई चेष्टा कर न वाणी से कुछ बोल न मन से कुछ चिंतन कर इस प्रकार करने से तू थिर हो जाएगा तेरी आत्मा आत्मरत हो जाएगी यही परम ध्यान है जिसका चित्त इस प्रकार के ध्यान में लीन है वह आत्मध्या पुरुष उत्पन्न कसाय विषाद शोक आदि मानसिक दुखों से बाधित ग्रस्त या पीड़ित नहीं होता वह धीर पुरुष न तो परिसय न उपसर्ग आदि से विचलित होता न भयभीत होता न ही सूक्ष्म भावों और देव निर्मित मायाजाल से मुक्त होता है ध्यान धर्म का मौलिक आधार है जैसे किसी को दर्शन शास्त्र में जाना हो तो विचार तर्क मौलिक आधार है वैसे किसी को स्वयं में जाना हो स्वभाव में जाना हो तो ध्यान मौलिक आधार है तुम और सब साधनों और ध्यान न सदे तो तुमने जो साधा वो धर्म नहीं तुम तप साधो योग साधो और हजार तरह के क्रियाकांड और विधियाएं करो यज्ञ करो हवन करो पूजा प्रार्थना करो लेकिन तुम्हारे भीतर अगर ध्यान नहीं सधा तो ये सब साधना बाहर बाहर है भीतर तुम ना आ पाओगे और इस भीतर आने के लिए कुछ करने जैसा नहीं है इस भीतर आने की प्रक्रिया को तुम्हारी सारी क्रियाओं में से साधा जा सकता है तुम दुकान पर बैठे बाजार में काम कर रहे हो ध्यानपूर्वक करो सो मत मजदूर हो कि अध्यापक हो कि दफ्तर में क्लर्क हो कि स्कूल में चपरासी हो कुछ भी हो गरीब हो कि अमीर हो सैनिक हो कि दुकानदार हो कोई भी कृत्य हो जीवन का वहीं एक बात साधी जा सकती है कि जो भी तुम करो उसे होशपूर्वक करते रहो पृथ्वी यह परिस्थिति यह स्थान और पुर्जन से पृथ्वी यह परिस्थिति यह स्थान और पुरजन ये दलदल है एरावत बन हम फंसते हैं मदानधो समझते हैं कमल वन हमारा है हमारा है यहां कुछ भी हमारा नहीं यहां जो भी हमारा मालूम पड़ता है वो सब दलदल है लेकिन इस हमारे के दलदल में कुछ है जो हमारा स्वभाव है मेरा तो कुछ भी नहीं है लेकिन मैं हूं ये मैं क्या है इस मैं को हम कैसे पकड़े इस मैं की तरफ हम किन यात्राओं किन यात्रा पथों से चलें? इस मैं का सुराग कैसे मिले महावीर के इन सूत्रों का अर्थ हुआ इस मैं को जानना हो तो पहले तो जिस जिस को तुमने मेरा माना है उससे अपना संबंध शिथिल कर लो क्योंकि मेरे के दलदल में मैं फंसा है तो पहले तो दलदल से बाहर कर लो एक बार दलदल से बाहर हो जाए मेरे का जाल छूट जाए तो फिर दूसरा काम करने का है और वो यह है कि मैं सोया ना रहे बाहर का दलदल मेटे फिर भीतर का दलदल मिटाओ बाहर का दलदल है संबंधों का जाल और भीतर का दलदल है एक तरह की सुप्ति एक तरह की निद्रा एक तरह की तंदरा हम ऐसे चल रहे हैं जैसे कोई शराबी चल रहा हो चल भी रहे साफ भी नहीं है अंधेरे में टटोलते से खोए खोए से सोए सोए से तो झकझोरो पुकारो खींचो इस भीतर के दलदल से अपने को बाहर महावीर कहते हैं इसके लिए ना तो कोई योगासन करने जरूरी है शरीर की कोई क्रिया अपेक्षित नहीं ना कोई बहुत बड़ा विचारक होना जरूरी कोई बड़े विश्वविद्यालयों से बड़ी उपाधियां लेके आना जरूरी नहीं ना शास्त्रों का पठन पाठन आवश्यक है क्योंकि चिंतन यहां काम आता ही नहीं यहां तो सिर्फ एक चीज काम आती है और वो जागरण है तो तुम जो भी करते हो अपने छोटे छोटे कर्तव्यों में बुहारी लगा रहे हो घर में बस जाग के लगाओ एक जैन फकीर हुआ सम्राट उसके पास आया था सीखने ध्यान तो उस फकीर ने कहा कि रुको जब ठीक समय आएगा मैं शुरू करूंगा उस सम्राट ने कहा मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकता मेरे पिता वृद्ध हैं और उनकी मृत्यु कभी भी हो सकती उन्होंने ही मुझे भेजा है कि उनके जीते जी में ध्यान को उपलब्ध हो जाऊं तो जल्दी करें उस फकीर ने कहा अगर जल्दी की तो देर हो जाएगी जल्दी करने में बड़ी देर हो जाती है यह तो काम धीरज का है तुमने अगर समय की मांग की तो फिर ना हो सकेगा तो तुम पहले तय कर लो मैं तो तुम्हें स्वीकार ही तब करूंगा शिष्य की तरह जब तुम मुझ पे छोड़ दो जब समय परिपक्व होगा जब मौसम आएगा और जब मैं समझूंगा कि अब शुरू करना पाठ शुरू कर दूंगा कोई और उपाय ना देख के सम्राट ने स्वीकार कर लिया तीन साल कहते हैं बीत गए और फकीर ने ध्यान की बात ही ना की लेकिन एक दिन फकीर आया और सम्राट बुहारी लगा रहा था आश्रम वही उसका काम था और फकीर ने आके पीछे से उस पर हमला किया एक लकड़ी के डंडे से सम्राट तो बहुत चौंका उसने कही आप क्या करते फकीर ने कहा ध्यान की शुरुआत आज हुई अब तुम ख्याल रखना तुम कुछ भी कर रहे हो तुम्हारा काम है लकड़ी काट के लाना बुहारी लगाना भोजन पकाना तुम सब करना लेकिन एक ध्यान रखना कि मैं कभी भी पीछे से हमला करूंगा इसका होश रखना उसने कहा ये किस तरह का ध्यान हुआ फकीर ने वो तुम फिक्र मत करो तुम बस इतना होश रखो कहते ऐसा एक वर्ष बीता और वो फकीर अनेक अनेक रूपों से पीछे से हमला करता धीरे धीरे होश संभलने लगा क्योंकि जब कोई चौबीस घंटे हमले के बीच में पड़ा हो तो कैसे रहेगा बेहोशी में वो बार बार चौक के इधर उधर देख लेता जरा सी पीछे से आवाज आती तो वो सजग हो जाता हमले से बचना जरूरी था बिल्ली भी चलती कोई हवा का झोंका आता तो भी वो सजग हो जाता एक वर्ष होते होते ऐसी हालत हो गई कि जब भी फकीर हमला करता इसके पहले कि फकीर हमला करता उसका हाथ लकड़ी को पकड़ लेता हमला करना मुश्किल हो गया फकीर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने कहा तुमने पहला पाठ सीख लिया अब दूसरा पाठ कि अब रात जरा संभल के सोना क्योंकि मैं सोते में हमला करूंगा लेकिन अब सम्राट को भी ख्याल में आ गया था कि बड़ी गहरी शांति अकार भीतर भरी थी एक बड़ा प्रसाद बड़ी प्रसन्नता कुछ सीधा संबंध में नहीं दिखाई पड़ता था कि आदमी किसी के पीछे से हमला करे तो प्रसाद का क्या संबंध इतने आनंद का क्या कारण लेकिन आनंद ही आनंद था जरूर इसमें भी कुछ राज होगा रात कुछ दिन तो चोटें खाई फिर धीरे धीरे नींद में भी संभल के सोने लगा नींद में भी कमरे में फकीर प्रवेश करता कि वह आंख खोल के बैठ जाता गहरी नींद सोया होता गुर्राटे लेता होता लेकिन जरा आवाज होती कि वह चौंक जाता तुमने देखा किसी मां को तूफान हो आंधी हो नींद नहीं खुलती बच्चा जरा रो दे नींद खुल जाती जिस तरफ ध्यान होता है उस तरफ संबंध हो जाता है। तुम यहां सारे लोग सो जाओ आज रात फिर मैं आके पुकारूं राम तो किसी को सुनाई ना पड़ेगा लेकिन जिसका नाम राम है उसे सुनाई पड़ जाएगा क्योंकि राम से उसका एक सेतु बंधा है एक संबंध बंधा है एक साल बीतते बीतते ऐसा हो गया कि फकीर नींद में भी हमला ना कर पाता हमला करता कि इसके पहले ही हमला रोकने का इंजाम हो जाता एक दिन सुबह की बात है सर्दी के दिन फकीर बूढ़ा फकीर वृक्ष के नीचे धूप में बैठा कुछ पढ़ रहा और वो युवक सन्यासी सम्राट बुहारी लगा रहा बुहारी लगाते लगाते उसे ख्याल आया कि दो साल से यह आदमी सब तरह से मुझ पर चोट कर रहा है लाभ भी बहुत हुए लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं भी इस पर कभी हमला करके देखू इस बूढ़े पे ये भी जागा हुआ है या नहीं ऐसा ख्याल भर आया कि उस बूढ़े ने अपनी किताब पे आंख उठाई और कहा ना समझ ऐसा मत करना मैं बूढ़ा आदमी हूं वो बहुत घबरा गया उसने कहा हुआ क्या मैंने तो सिर्फ सोचा उसने का जब जागरूकता बहुत सघन होती तो जैसे अभी तू पैर की आवाज को पकड़ने लगा ऐसी विचार की आवाज भी पकड़ में आने लगती विचार की भी तो आवाज है विचार की भी तो तरंग है विचार से भी तो घटना घटती जैसे तू अभी नींद में भी जाग जाता है मेरा पैर नहीं पड़ता तेरे कमरे के पास तू बैठ जाता तैयार हो मैं इतने संभल के चलता हूं कोई उपाय नहीं जरा सी आवाज तुझे चौंका देती एक दिन तेरे जीवन में भी ऐसी घड़ी आएगी अगर जागता ही गया कि विचार की तरंग भी पर्याप्त होगी ध्यान का अर्थ है जागरण जैसे जैसे तुम जागते जाते हो वैसे वैसे जीवन की सूक्ष्मतम तरंगों का बोध होता है परमात्मा जीवन की आत्यंतिक तरंग है आखिरी सूक्ष्म तरंग है तुम्हारी जब जागरण की आखिरी गहराई आती है तब परमात्मा का शिखर तुम्हारे सामने प्रकट होता है उस घड़ी में ना तो तुम बचते न परमात्मा बचता उस घड़ी में तो एक आह्लाद बचता है असीम अपरिभाषित आज मिलन त्यौहार मनाए कौन वहां बरस रही रसधार कि गाय कौन वहां वीणा को स्वरकार बजाए कौन वहां बरस रही रसधार कि गाय कौन वहां अमृत बरसता है इतना कहने को भी कोई नहीं बचता कि अमृत बरस रहा है कि गाय कौन वहां बरस रही रसधार वीणा बजती है बजाने वाला भी नहीं रह जाता वीणा को स्वरकार बजाए कौन वहां इसको हिंदुओं ने अनाहत नाद कहा है अपने से हो रहा नाद, ओंकार इसको महावीर ने स्वभाव कहा है अपने से जो हो रहा आनंद हमारा स्वभाव है हम सच्चिदानंद रूप हैं। लेकिन इस रूप को जानने के लिए जो आंख चाहिए ध्यान की वो हमारे पास नहीं या है भी तो बंद पड़ी सौ सौ बार चिताओं ने मरघट पर मेरी सेज बिछाई सौ सौ बार धूल ने मेरे गीतों की आवाज चुराई लाखों बार कफन ने रोकर मेरा तन श्रृंगार किया पर एक बार भी अब तक मेरी जग में मौत नहीं हो पाई मैं जीवन हूं मैं यौवन हूं जन्म मरण है मेरी क्रीड़ा इधर विरह सा बिछुड़ रहा हूं उधर मिलन सा आ मिलता हूं जिससे तुमने अब तक समझा है तुम हो वो तो केवल सतह पर उठी तरंगे और जो तुम हो उसका तुम्हें पता नहीं उसका न तो कभी जन्म हुआ और न कभी मृत्यु हुई उस शाश्वत को जगाओ उस शाश्वत में जागो उस शाश्वत को बिना पाए विदा मत हो जाना जीवन उसको पाने का अवसर है जिसने ध्यान का धन पा लिया उसने जीवन में कुछ कमा लिया और जो और सब कमाने में लगा रहा और ध्यान के धन को न कमा पाया उसने जीवन व्यर्थ गंवा दिया इस अवसर से चूकना मत पहले बहुत बार चूके हो इसलिए चूकने की संभावना बहुत है क्योंकि चूकने की आदत बन गई है लेकिन कितने ही बार चूके हो पा लेना संभव है क्योंकि जिसे पाना है वो तुम्हारा स्वभाव है वो तुम्हारे भीतर मौजूद ही है जरा पर्दे हटाना जरा घूंघट हटाना घूंघट के पट खोल घूंघट बहुत तदों पर है, संबंधों का घूंघट फिर शरीर का घूंघ फिर मन का घूंघ इन तीन परतों को तुम तोड़ दो तो तुम्हारी अपने से पहचान हो जाए अपा अपमी राव, इनमेव परम हवे झाड़म आत्मा आत्मा में रम जाती फिर यही परम ध्यान है आज इतना है